तो तो कर इंतजाम करो जबलग्र तबलग जटन कर तेक, तेक हाट, हाट तुम छोड़ दो और बचने का इन साक्षरों को बचाने की रक्षा करने का उपाय सोचोगे और उसका उपाय यही है सीता जी को उनके पास भेज दिया तो लड़ने का को कोई काम नहीं बचेगा वो बेचारे जी को लेंगे अपने वापस ले और अगर तो फिर बातेंगे हमारी खत्म होगी अपने आप चले जाएंगे तुम्हारी इच्छा हो जाएगी मच जाओगी ऐसी युवती बताती है ब्राह्मण क्या करता है इसको उत्तर में देखो श्रवण सुनी सके ताकर रिका मंगलमुभ मनती काचा जौ आवई मर कटकट काये जी ही विचारे निश्चर खाई कम भोक जाति का सासा सुनारि सभीत लाई चले सभा ममता मंदो दली नयकर चिंता भय कंत कर विपीड़ीता सभा सिपाई सिंह पार से न सब आई विशेष सचिव चित मत सब हसे मष्टि कर जीते उरासुर तब श्रम नई ई सचु वैद गुरु तीन जो प्रिय को नहीं नही राज धर्म तन तीन कर सुषि और जो रावण ने रावण को सठ का उस सठ रावण में नोगिरी की बात सुनी श्रवण सुनी मैंने उसने सुना बस कान तक सुना उसकी बात न मन में पहुंचे और न बुद्धि स्वीकार नहीं किया इतनी पता लग गया श्रवणस नी मैंने रावण सिंह की उसकी बात को अंगीकार नहीं किया स्वीकार तो किया प्रतिक्रिया क्या हुई विषा जगत विदि अभिमानी अरे जगत में बिजस संसार का प्रसिद्ध ऐसा रावण जैसा आगिमानी भरा दुनिया में हो कौन होता उसने उसकी विवाह सुनकर के उसने हंस दिया उपहास किया उसकी बात एक हंसना होता एक होता उपहास ये उपहास उसने किया अरे बाप भाई वाह, ऐसी बातें है तुम्हारी ऐसे करके उनसे सुनता अब अभिमानी व्यक्तियों को दूसरों की शिक्षा कैसी लगती है ये उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है अभिमानी लोग किसी की बात नहीं मानते डांट करके झगड़ा करके चिल्ला करें कहो तो, तो माननी नहीं है उसका तो कोई सवाल ही नहीं है ऐसे लोगों से हाथ जोड़ो पैर छुओ बंदना करो तो अभी कहां सुनने वाले अब देखो अपने अंदर अभिमान होता है तो किस प्रकार थे? वो क्या करता है ये लक्षण है अपने मानसिक जो वृत्तियां हैं कुछ वृत्तियां अशुभ वृत्तियां हैं शुभ वृत्तियां हैं ये अहंकार अशुभ वृत्ति है अहंकार और स्वार्थ ये दो सबसे बड़ी अशुभ वृत्तियां हैं अहंकार और स्वार्थ जब देखो तो स्वार्थ की बात सोचते रहोग हमें क्या फायदा हमें क्या फायदा हमें क्या फायदा कैसे हमें फायदा हो जाए कैसे हमें फायदा हो जाए बस यही सोचते रहेना स्वार्थ है दूसरे कोई मतलब को नहीं कि हम दूसरे को क्या कर सकते हैं उसे क्या दे सकते हैं उसकी कैसी सहायता करते हैं उसकी कोई बात नहीं गोल फजूल की बात मूर्खों की समझदारी की बात क्या सोचा कि अपना फायदा कैसे और दूसरे इसी के साथ अहंकार इसको ऊपर जो है शास्त्रों ने अपने बार बार का स्वामी जी ने भी इसको ट्रांसलेट किया है ईगोसेंट्रिक डिजायर्स डिजायर स्वार्थ हो डिजायर कैसी डिजायर ईगोसेंट्रिक सेंट्रिक मैंने अहंकार से तब तो फिर स्वार्थ की बात अपने सोच में जब अहंकार जितनी ही प्रबल होगा वे उतना तो ही स्वार्थ की बात सोचे अगर स्वार्थ की बात मन में आती इसका मैंने अहंकार है अहंकार है तो स्वार्थ की बात आएगी ये बात जो समझना अध्यात्म विद्या की एक बहुत टेड़ी थी कि अहंकार व्यक्ति के लिए कितना विनाशकारी और दुखदायी है और स्वार्थ व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं बल्कि उसका विनाशकारी है अहंकार और स्वार्थ व्यक्ति दो व्यक्ति दो बातें जो वो व्यक्ति के इस जीवन में विनाश करने वाले और नाना प्रकार के दुख देने वाले इस जीवन में नहीं अगले आने वाले जीवन में भी यही दोनों साथ जाते हैं और व्यक्ति की दुर्दशा यही करते हैं अब आपने माने से सामने इसी को देख लो इसमें देखो कि जैसे ज्ञानियों को और भक्तों को भी भगवान की जब अहंकार आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं देखो जब नारद की बात को देखो नारद के मन में अहंकार का अंकुर जरा सा जमा जब भगवान ने जैसी दिखा मेरे भक्त के हृदय में अहंकार इसके मैंने भगवान का भक्त और अहंकार ये दोनों विरोधी बातें ऐसे ज्ञान और अहंकार ये दोनों विरोधी बातें ज्ञान को चाहे भक्ति को दोनों साथ में जितना अहंकार उतनी ज्ञान और भक्ति से विहीनता शून्यता और यदि अहंकार नष्ट हो स्वार्थ नष्ट हो तब चंद्र ज्ञान जागृत हुआ ज्ञान मान जहाँ एक नहीं ज्ञान भी तभी ये भगवान जो फिर देखते हैं कि हमारे भक्त नारद के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया नी? तो भगवान नारद के हृदय का अहंकार दूर करने के लिए उपाय में लगे कि हमारे भक्त का होना चाहिए इस विचारे का तो जो अहंकार से छुटकारा होना चाहिए अहंकार तो भी साचर है और हमारा भक्त और भी साक्षर के चंगल में फंसा रहे ये कौन सी अच्छी बात है इसलिए फिर नारद जी को वो एक राजा की राजधानी बनाना और स्वयंबर इत्यादि होना उस समय जाकर चक्कर में उनको फंसा करके उनको फिर उस अहंकार से उनको छुटकारा दिलाया उनको इतना भगवान को करना पड़ा इतनी बड़ी लीला करनी पड़ी तब अहंकार छूटा हुआ था तो इसीलिए देखो ये शब्द ये है अगर निशाचर है तो ये अभिमान है अभिमान एक निशाचर है आप जानते हो साचर है असुर है रजनीचर है तो मने रजनीचर के नाम क्या है रजनी मैंने रात चर पर चलने वाला तीचर रजनीचर मैंने अंधकार में चलने वाला अंधकार के मैंने अज्ञान मैंने जब तक अज्ञान है तभी तक अहंकार है अहंकार रूप अ, अज्ञान रूपी अंधकार ले ये बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं अहंकार स्वार्थ काम क्रोध आदि ये सब निशाचर जो है जब तक हृदय में अंधकार छाया रहता है अज्ञान अंधकार तब तक ये सब शक्तिशाली रहते हैं अज्ञान मिटे परमात्मा का ज्ञान आवे तभी संभर इनको तो खुद बार बार रटना चाहिए प्रारंभिक बातें जो है वो बार बार इनका मनन करे बार बार मनन करे अपने भीतर देखे अपना कल्याण चाहते हैं तो इस प्रकार से ये जो है कहते हैं कि वे साह जगत गृह अभिमानी और रावण संसारों से बड़ा अभिमानी व्यक्ति और उसने कहा हंस दिया उसको उसको पर मंदोदरी की बढ़िया शिक्षा के लिए भी हंस दिया और कोई होता तो देखेंगे जहाँ कहीं पाता इस प्रकार की बात और कोई करता है तो हम उसको डांट देता है और यहाँ डांटता नहीं है तो उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार की होती है उसका उसका उपहास कर देता है तो, तो सब सुभाव नारी कर सा और कहता कि ये बात बिल्कुल सही है में जिन लोगों ने ये कहा है कि स्त्रियां डोस होती हैं, वो बात समझ में आ गई सभय स्वभाव स्त्रियों का स्वभाव जो भय का स्वभाव होता है जहां भय की बात नहीं होती वहां भी उन्हें भय लगा करता है इतनी कमजोर दिल की होती है सभय स्वभाव नारी कर सांचा, सांचा के मैंने ये है कि ये बात पुरानी बात चली आ रही है तो कहते लोगों ने सही कहा है ये सब ऐसे ही होता है तुम्हारे अंद में आता है मंगलम है मन कांचा देखो इनका मन बड़ा ही कच्चा होता है जिनका कच्चा मन होता है उनको ऐसे डर लगता है ऐसे कहता है इनका मन बड़ा कच्चा होता है बड़ी दुर्बल स्वभाव भी होती है इनको डर लगा करता है और कहा डर लगता है मंगल है और जहां उसमें आगे से मंगल ही मंगल होने वाला है अच्छाई अच्छाई होने वाली है वहां पर भी इसको डर लगता है आपको कहेगा भाई रावण की बात भी सही है रावण का भी मंगल हो गया भगवान राम ने मारा उसको रावण मर गया और रावण को भगवान के शरीर में प्रवेश करके गया हो गई तब तो भलादी शासकों को ये कहा रखा हुआ है ये स्थिति पाना कि रावण के, के सूझरा आएगा हमारा तो बड़ा मंगल होने वाला है और ये हमको जो है डरवा रही है इस प्रकार से अरे भाई बस इतना तो करना पड़ेगा युद्ध करना पड़ेगा और क्या है थोड़ी देर लड़ लेंगे और लड़ने पर जो होगा उसके बाद तो परमपद भगवान का मिल ही जाएगा ये कितनी मंगल की बात है जो ऐसे सोच रहा हूं वैसे जो ये है उस बात को अगर छोड़ दें तो जो अहंकारी व्यक्ति है उनकी बुद्धि उल्टी होती है विपरीत दिखाई देती है उनको अहंकार में स्वार्थ में जो है वो उसी में उनको अपना कल्याण और मंगल दिखाई देता है जबकि उसमें मंगल है नहीं जहां हानि होनी है वहां पर उसको व्यक्ति को भलाई दिखाई देती है किसी से पूछो भाई कि तुम इतना अहंकार क्यों करते उसमें क्या चाहिए तो वो अपने ये नहीं कि इसमें कोई बुराई हमारे है वो कहे कैसे तो हमें चाहिए <स्थाँगा> अगर अहंकार नहीं होंगे हम थोड़ा कठोर नहीं होंगे तो ये तो दुनिया ऐसी सब हमको ऐसा कच्चा चवेना समझ करके खा जाएंगे सबको सर पे इसलिए ऐसे ही रहते हैं अहंकार जैसे कि हाई नहीं तो जो आएगा रसोई हमारे जो है वो दो धक्के लगा देगा ऐसे करके कोई ना कोई तक कि मंगल में भय मन अति कांचा जो आवा मरकट कटकाई अब रावण क्या कहता है ये मरकट लोगों की कटकाई सेना अगर बानरों की सेना आ जाती तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्या बहुत अच्छी बात है ये जिये ही बिचारे मिश्र खाई तो यहाँ जो भी लोग हैं वो बानरों को खाएंगे तो वो तो जी जाएंगे भू घुमत रहे हैं। उनको कहा पेट भर खाना मिलता है हा? ही बिचारे बिचारे तो वैसे ही बोला जाता है बिचारे बने जिसको भूखो मर रहा है वैसे बिचारे कहेंगे <coughs> लेकिन बेचारे के मन एक और है चारा तो जानते चारा के मन क्या है और भी मन जिनको बेचारा बहुत दिल नहीं मिला है हैं ऐसे निशाचर बिना चारे वाले निशाचर उनको चारा मिल जाएगा खाने और निशाचर खाते हैं तो खाते हैं कोई तो रोटी डाल सभी भोजन थोड़े खाते हैं तो विचारे निश्चर खाई उनको जो जो को खा जाएगी और कम और अपनी बात कहता है कहते देखो लोकप लोकपाल भी इंदिरादी के स्वरकार के देवता भी जिसकी कांपते जिसकी डर के कारण से रावण कहता है कि हम जहां पर जहां पहुंच जाते लोकपालों के पास स्वर्गा में इनमें सब देवताओं के पास जहां पहुंचे तो देवता भाग खड़े होते कोई सामने आकर के लड़ता नहीं है ऐसे ऐसे डरने वाले जहां है ये है। तो कम पी लोग नारी तो बड़े हासा। <coughs> और उसकी पत्नी ऐसे डरे तो ये तो बड़े उपहास की बात है तुम्हें पता ही नहीं कि हमें कितनी शक्ति है और हमसे लोग कितना डरते समझ आता है तब तो देखो अहंकार के सामने ऐसी अहंकारी व्यक्ति को ऐसी सोचता है और भाषा में उसकी इसी प्रकार की होती है मेरे समान कौन है ये भाव अहंकार के माने मेरे समान भला कौन मेरी बराबरी कौन कर सकता है मेरा सामना कौन कर सकता है बड़े बड़े तो छक्के छोड़ा दिए मैं इस प्रकार से जो है ये भावना अहंकार की है <coughs> तो कंपन जो कपजा की त्राशा तो सुनार सभी तो बड़े हासा ये अहंकारी व्यक्ति के हृदय का चित्रण है देखो ये तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर जो है शरीर की फोटो तो ले सकते हैं किसी व्यक्ति की हुँ? और लेकिन जब कहे कि किसी हृदय की फोटो जरा लो कैसे विचार है कैसा अहंकार है कैसा स्वार्थ है कैसी हैं है हां? तो फोटोग्राफरों के बस है कि फोटो खींच लें वहां जरूरत पड़ता है कमियों की तुलसी राशि जैसे लोगों की कि रावण के हृदय भी तस्वीर निकाल करके आपको सामने रख दें देखो रावण का हृदय ऐसा है दिखाई देने लगे ऐसे कई बिहस ताई और लाई ऐसे कह करके रावण जो वो हो माने कई बार कहा कि बिहसा बिहसी ऐसे करके कहते कहते तो मैंने उपास जब बात कहना सुन किया तब तो एक बार उसने ठटाका लगा करके हंसा कर पर सब बातें कही और उसके बाद एक बार फिर दिया और हंस करके वो चलने लगा तो कहते हैं ताश लाई उसको सांत्वना देने के लिए तो तुम डरो नहीं कहने का मतलब ये है कि कोई भय की बात नहीं है मैं सारी व्यवस्था ठीक करता हूँ तुम कोई निश्चिंत होकर के तुम बैठो ऐसे करके ऐसे लगा करके अपना उसको प्रेम दिखा करके वो जाने लगता है और चले वो सभा ममता अधिकाई ममता अधिकाई मन ममता दिखा करके मंदोदरी को और दिखा करके वो जो है चल दिया सभा है अब ये भी इन जितने भी जितने भी निशाक्षरी वृत्तियां हैं उनमें एक ममता भी है जहां अहमता होती है वहां ममता भी होती है इसलिए उसका भी नाम लेना पड़ता है अहंता ममता जो साथ साथ चलते हैं जब व्यक्ति में अहंकार होता है तो अहंकार के मन मैं ऐसा तो अहंकार की मृत्यु हो गई और मम से है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये मेरा, और जैसे कि ममता अब मंत्री को ममता दिखाए तो क्या अरे तुम तो हमारी पत्नी हो तुम तो हमारी रक्षा में हो और फिर सारे संसार को सब संभालने वाले हमसे हैं तुमको क्या डर तो जा हम तुम्हारी रक्षा के लिए है तुम तो अपनी ही हो इस प्रकार से कह करके उनको जो है वो मेरा कम दिखा करके उसको जो वो तो तो है वो चलता है जानता है वहां ममता भी है वो दिखा देते हैं ममता अधिकारी वैसे तो ममता है ही है लेकिन इस समय उसको ज्यादा ममता दिखा दी जिससे धैर्य बढ़ जाए मंदोदरी को ये लगे कि चलो रावण हमारी फिक्र रखे हुए मंदोदरी हृदय कर चिंता रावण चला जाता है लेकिन मंदोदरी को क्या लगता है मंदोदरी चिंतित है रावण हमारी बात सुन नहीं रहा है इसके माने इसका कल्याण नहीं बंदूगरी अपनी जगह में बिल्कुल सही और भय कंत पर विध वो सोचती है कि अब जो है कंत पति जो रावण है उसका जो है विधि हो गए तो मैंने विधाता विपरीत है माने इसके माने अब विधि विपरीत ये सभ्यता की बात नहीं वैसे कहने की अब इनके विनाश का समय आ गया अब मारे जाएंगे लेकिन कौन कहे उससे उस प्रकार का बात के शब्द कैसे बोले रावण तो अब मारो अब मृत्यु के निकट आ गया है तो ये तो अशोभनीय बात लगेगी इसलिए उसको इसी को बनाने के लिए मधुर बनाने के लिए ये कह सकते हैं अब विधाता विपरीत दिखाई देता है ऐसे करके वो सोचती है <coughs> तो बैठे सभा खबर सिपाही अब रावण की बात सुनाते हैं रामराज दरबार में पहुंच जाता है और वहां जाकर किस दरबार में बैठता है तो जैसे ही सभा में पहुंचता है तो वहीं सबसे पहले लोग बागरावण को सूचना देते हैं, कहते हैं कि वो हो शत्रु वो हो समुद्र के पार सेना लेकर के एकत्र हो गए हैं। है सिंधु पार सेना सब आई समुद्र के पार तक सबकी सेना की इकट्ठी हो गई है माने राम लक्ष्मण आ गए है और मानस सुग्री सेना की सेना लेकर के मानस भालुओं की सेना समुद्र के पास सब ठहरी हुई है इस बात की सूचना रावण को मिल गई सचिव उचित मत कहा अब देखो, पर भी का हो गया। अब वो राजा है और मंत्री होते ही राजा के इसलिए राजा का काम है कि जो कुछ वह कार्य करे मंत्रियों से सलाह लेकर के करे इसलिए वो राजा होने के नाते उसके मंत्री भी है तो मंत्रियों से सलाह भी लेता है पूछता तो है की भाई बताओ कि क्या क्या होना चाहिए ऐसे समय में लेकिन वो सब मंत्रियों से अपेक्षा यही करता है कि जो मैं चाहता हूं वही बताऊ अहंकारी भी अहंकारी का मंत्री कैसा हो वही चाहता हमारा ऐसा मंत्री हो जो हम चाहते वही हमें सलाह दे। ये कोई मंत्री हुआ तो क्या दूसरे सचिव उचित मत का जो उचित बात हो बताओ सब हंसे और मस्ती कर रहा हूँ वे मंत्री थे हंसने लगे हंसने लगे अरे ये भी कोई विचार नहीं बात है अरे और काम देखो अपने राजकाज इसमें कोई विचार की बात है कि लोग नरक समुद्र के किनारे आकर के टिक गए हैं तो बांधो मानवों की बात कोई सोचनी बैठकर करके इनकी बातें करनी है हैं मस्ती कर रहा हो मैंने चुप बैठो उनकी कोई बात नहीं करनी <coughs> माने उन्होंने सब मंत्रियों ने भी रावण बस ऐसी बात जैसी चाहता था वैसी उनकी सबकी सम्मत और आगे कहने लगे कि जितने सुरासर तब सब नहीं जब इतने देवताओं को अश्रुओं को सबको दुनिया भर के जितने थे उन सबको आपने जीत लिया तब तक तो कोई प्रश्न नहीं पड़ा माने कोई कठिनाई नहीं सामने आई बढ़िया आसानी से सब सबका सभी यह हो गया विजय होगी सबके ऊपर और नर बानर के लेखे माही अगर इनसे युद्ध भी करता तो कौन सी उसमें परेशानी होगी बानरों के मनुष्यों को गिनती और ये भी ऐसे बोलते हैं जैसे कि याद दिलाते थे रावण को कि देखो तुमने भी वरदान मांग रहा है, मांग रखा है नरबांधर को छोड़कर के नर बांदर के ही यही तो तुमने वरदान मांगा था कि किसी का मारे न मारे मरे और नरबान के लिए खेमा ही हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं ऐसा तुम दल समझते थे उसकी को याद दिला दिया मंत्रियों ने कहा कि तुमको कोई डर नहीं मर ही तो है तो मंत्रियों की बात कैसी है कहते हैं कि जैसा रावण का जैसी विचार है वैसे उनके मंत्री मंत्री लोग जानते हैं कि रावण के साथ बैठकर करके कैसे काम करना चाहिए अहंकारी व्यक्ति के साथ अगर कोई तालमेल रखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए कि भला आपके समान कौन है आप जो विचार करते वही ठीक है हम तो आपसे बिल्कुल सहमत है और आप गलती कब कर सकते हो आप जो कुछ करोगे ठीक ही है धन्य हो तो वो खुश है आपके साथ कोई गुरु नहीं मंत्री ने थी किया अब क्या कहते हैं नीति के बात क्या है कहते हैं सच्चे उदय वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल गई भयप्रास अगर मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन है प्रिय बोल नहीं प्रिय बोलना एक बात और सत्य बोलना दूसरी बात अगर ये सत्य नहीं बोलते हैं प्रिय बात बोलते हैं किसलिए भय के कारण है? या किसी आशा के कारण आशा नहीं माने कोई लोग के कारण से है ये समझते कि हमसे खुश रहेगा तो हमको ये दे देगा वो दे देगा इससे लाभ हो जाएगा ऐसी किसी आशा रख के अगर कोई प्रिय वचन से बोल देता है अथवा डर के कारण से प्रिय वचन बोल देता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि तो राजधर्म तनती नाश राजधर्म और शरीर का जल्दी ही विनाश हो जाएगा सचिव अगर मंत्री जो है राजा से जैसा राजा चाहता उसी प्रकार से प्रिय बात बोले सत्य बात में बताओ उसको सही राय में दे तो क्या होगा राज्य जल्दी ही नष्ट हो जाएगा अगर वैद्य जो वो जैसा रोगी चाहता है उसको रोगी ऐसा चाहता उसी प्रकार कह दे दवा वैसी दे दे वैसे उसको खाने पीने के लिए वैसी बता दे जिससे वो जो अब रोगी को तो वही चीज अच्छी लगेगी जो उसके लिए हानिकारक होगी और वही भी कह दे हाँ बहुत अच्छी बात नहीं कहा ऐसे ही तो बस क्या होगा बस उसका शरीर जल्दी ही रोग जो है वो हो रोग से शरीर से तो होगा नहीं जल्दी ही विनाश को प्राप्त हो जाएगा उसका सरी. ऐसे करके गुरु गुरु भी देखे शिष्य शिष्य से या तो कोई आशा है, या शिष्य से डरें तो उसको शिक्षा सही शिक्षा न दे तो क्या होगा कि बस धर्म का नाश उसका आध्यात्मिक मार्ग से चलकर के नष्ट हो जाएगा भ्रष्ट हो जाएगा धर्म से भी भ्रष्ट हो जाएगा और वो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसका भी विनाश हो जाएगा इन तीनों को कड़वी बात बोलनी पड़ती है वैद्य को कड़वी दवा देनी पड़ती है गुरु को भी शिक्षा में कड़वी बात के कड़वी बात बोलनी पड़ती है और मंत्री को भी सलाह देने में कड़वी बात बोलनी पड़ती है हुँ? लेकिन कड़वी बात बोलने में ही हित है कड़वी भीषण गिनती है मिटे में तन का बिना कड़वी दवा पिए शरीर का रोग दूर नहीं होता ऐसे करके ये जो शिक्षा जो है शिक्षा देने वाला व्यक्ति जब किसी को सही बात बताता है तो सुनने वाले व्यक्ति को कड़वी लगती है अब जो उस कड़वी की दवा को खा ले मैंने वो शिक्षा को भी स्वीकार कर ले तो बच सकता है और अन्य मानने को तैयार हो तो नहीं नहीं ये शिक्षा तुम्हारी बहुत कड़वी है मैंने भाती तो इसके माने पर उसका भी हानिकारक होने वाला है विनाश होने वाला है ये ये नीति की बात याद रखनी चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए हर समय के लिए बीच बीच में नीति के वचन इसी प्रकार आते रहते संस्कृत के श्लोक है उनका अनुवाद है ऐसी संस्कृत के श्लोक भी ऐसे ही है तब अनुकुल तुलसीदास ने ऐसे अनुवाद बहुत सुंदर अनुवाद कर दिए है में याद है संस्कृत में लोग आजाद कर लेते थे नीति वचन और बोलते रहते थे, थे। आप जो है जब संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा नहीं है तो आप इस प्रकार के जैसे तुलसीदास जी को भी इस प्रकार मिल जाएंगे ऐसे रहीम के दोहे मिल जाएंगे कबीर के दोहे मिल जाएंगे उनमें भी के वचन इस प्रकार के हैं तो नीट के वचन जो है बहुत बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं हजारों वर्षों से संस्कृत के कवियों में चले आ रहे हैं और फिर इन्होंने सब इन कवियों ने भी हिन्दी वाले कवियों ने उनके सबके अनुवाद करिए तो अब उनको सबके जो है जीवन के मार्गदर्शक हैं कल्याणकारी तो बातें हैं इनको सीखना चाहिए विचार करना चाहिए इनके ऊपर इनको काम में लाना चाहिए जीवन में इसलिए सबके सभी सब लोगों ने इतना प्रश्रम किया इनको सबको लिखा रचना की दोहे लिखे ये सब इस प्रकार से हुआ, इसके आगे फिर कल देखते हैं नान्यापृहारधुपते वयस्म सक्यं बदमे चुनाखिला भक्ति प्रय्षद निर्धरा मे कामजो सोमन सीराम जय राम जय जय राम जै इंदरा